राश्ट्रिये शेक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षन परिशद के, केंद्रिये शेक्षिक प्रोध्योगी की संस्थान द्वारा प्रस्तुत है, बाल कारेक्रमों की श्रिंखला, रंगोली।, रंगोली. रंगोली में आज सुनते हैं कारेक्रम, नानी का गाउं, बच्चों अनूप चौथी कक्षा में पढ़ता है अनूप की नानी जी के गांव को मिला है एक पुरस्कार अच्छा यह बात अनूप को कैसे पता लगी दरअसल अनूप ने समाचार पत्र में पढ़ा कि उसकी नानी जी के गांव को सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उपयोग करने वाले गांव का विशेष पुरस्कार मिला है जैसे ही स्कूल की छुट्टियां हुई अनुप पहुंच गया अपनी नानी जी के घर नानी जी ने अनुप की खूब आव भगत की खाना खिलाया अनुप थोड़ा तो थो और खा ले थोड़ा और खा ले बेटा बस बस नानी जी बहुत खा लिया वैसे नानी इतना अच्छा खाना आपने बनाया कब अरे वो देखो आंगर में धूप में क्या रखा हुआ है वो संदूक जैसा उसके ढक्कन में वो चमकदार प्लेट जैसी लगी है हां हां बेटा वो है सौर चूल्हा उसी में खाना पका है आओ चलो मैं तुम्हें वो सौर चूल्हा दिखाती हूं ठीक है नानी हम्म नली इसमें हम्म इसमें तो कहीं भी आग नहीं जल रही हां ठीक हा, कहा तुमने अनूप बेटा ये सौर चूल्हा है इसमें सौर ऊर्जा से खाना पकता है सौर ऊर्जा का मतलब होता है सूरज की गर्मी अच्छा हां हमारे गांव के अधिकतर घरों में सौर चूल्हे से ही खाना पकता है तो सौर चूल्हे के कारण आपके गांव को पुरस्कार मिला है अरे केवल सौर चूल्हे के कारण ही पुरस्कार नहीं मिला बल्कि सौर ऊर्जा से हमने और भी लाभ उठाए हैं अरे भाई ये क्या बातें हो रही हैं सारा हमें भी तो बताओ मामा जी नानी जी मुझे सौर ऊर्जा से चलने वाली चीजों के बारे में बता रही हैं जैसे ये सौर चूल्हा दिखाया नानी ने ओहो तो ये बात है हां मामा जी भैया आओ मेरे कमरे में मैं तुम्हें कुछ और भी दिखाऊंगा हां अनु बेटा तुम अपनी मामा जी के साथ जाओ जी <laughs> मैं थोड़ी देर यहीं आराम करती हूं ठीक <laughs> है नानी जी चलिए मामा जी आओ अनु बेटा आओ मेरे साथ चलो हां तो सबसे पहले ये देखो ये तो रेडियो है हम्म अब मैं इसे चलाता हूं प्यारे प्यारे मोर जी जीरी कटा घन गौर जी प्यारे प्यारे मोर जी अरे वाह पर मामा जी ये चला कैसे मेरा मतलब है क्या ये भी सौर ऊर्जा से चल रहा है हां बेटा ये रेडियो भी सौर ऊर्जा से चल रहा है और और ठहरो पहले मैं इसे बंद कर देता हूं हां तो भाई मैं कह रहा था कि इस रेडियो की ही तरह हमारा पंखा बल्ब ये सभी सौर ऊर्जा से चलते हैं अच्छा हां हमारे गांव में बहुत से लोग सौर ऊर्जा से रेडियो ही नहीं टीवी भी चलाते हैं अरे वाह और सुनो इससे बिजली की बचत होती है अच्छा हाँ, हाँ, अरे हां कल बाबूजी तुम्हें गांव घुमाने ले जा रहे हैं ना क्या नाना जी खूब मजा आएगा हां भाई तब तुम्हें नाना जी दिखाएंगे कि टेलीविजन सौर ऊर्जा से किस तरह चलाया जा रहे हैं अच्छा क्यों बेटा क्या बता रहे हो अनूप को वो बाबूजी मैं अनूप को बता रहा था कि कल आप उसे गांव घुमाने ले जा रहे हैं सच नाना जी हम्म हु, बिल्कुल तो अभी चलिए ना नाना जी अरे बेटा कल चलेंगे सुबह जल्दी निकल लेंगे अरे चलिए ना नाना जी <laughs> इसे तो हर समय जल्दी ही रहती है वो खड़ी बस चलिए नाना जी हम्म hmm, वो विशेष बस है वो न डीजल से चलती है और न पेट्रोल से मैं समझ गया नाना जी हां वो बस भी सौर ऊर्जा से, से, से चलती, चलती है।, है बिल्कुल ठीक इससे पेट्रोल की बचत तो होती ही है साथ ही शोर न होने से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं होता अच्छा और हां इससे धुआं नहीं निकलता इसलिए इससे वायु प्रदूषण भी नहीं होता अरे वाह नाना जी तो चलिए ना हम सौर ऊर्जा से चलने वाली बस में बैठेंगे जल्दी-जल्दी चलते हैं अरे भाई अरे चलो ना नाना आ, जी अरे भाई चलिए इस तरह नाना जी अनूप को सारा गांव घुमा कर लाते हैं रात को अनूप थक कर सो जाता है अगले दिन सुबह जब वो बगीचे में जाता है तो अरे माली काका आज तो बगीचे में ढेर सारे फूल खिले हैं अरे आओ आओ बेटा आओ बेटा ये बगीचा तो हमेशा ही ऐसे रहता है हरा भरा मैं बहुत ध्यान रखता हूं इन पेड़ पौधों का गर्मियों में तो दो दो बार पानी देता हूं इन पौधों को इतनी मेहनत अरे नहीं बेटा ये देखो ये हां ये सिंचाई का पंप है जो सौर ऊर्जा से चलता है अच्छा हां हमारे गांव में सिंचाई के लिए अधिकतर सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप ही तो लगे हैं काका बिजली से चलने वाली सभी चीजें सौर ऊर्जा से कैसे चल जाती हैं कैसे चल जाती हैं उठ गए बेटा लो इनसे पूछ लो और हमें अपना काम करने दो अरे भाई क्या पूछ लो यही कि बिजली से चलने वाली चीजें सौर ऊर्जा से कैसे चल जाती हैं देखो बेटा रेत यानी सिलिकॉन से एक बैटरी बनाई जाती है अच्छा जो सूर्य की गर्मी से बिजली पैदा करती है इसी बिजली से हम रेडियो टीवी सिंचाई पंप बस और भी बहुत सी चीजें चला सकते हैं लेकिन इन सब की जरूरत क्या है जरूरत अरे बेटा बहुत जरूरत है देखो आधुनिक प्रगति की धुन में मनुष्य ने ऊर्जा के जो प्राकृतिक भंडार है ना जैसे लकड़ी कोयला तेल और पेट्रोल हां इन्हें बहुत अधिक खर्च कर डाला है अब हो सकता है कि भविष्य में ऊर्जा के ये सभी स्रोत कम हो जाएं या फिर समाप्त ही हो जाएं इसलिए आज हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा का भरपूर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं अच्छा मामा जी हम अ मामा जी हुँ? मुझे पता है यहां गांव के खंभों पर लगे बल्ब भी सौर ऊर्जा से ही जगमगाते हैं अरे वाह तुम तो समझदार हो गए हो बिल्कुल ठीक समझे <laughs> तभी आपके गांव को पुरस्कार मिला है हां हां अब समझ में आया हां बिल्कुल समझ में आया शाबाश <laughs> बच्चों अपने अध्यापक से अनुरोध करो कि वे आपको सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों की फैक्ट्री में ले जाएं उन पर एक प्रस्ताव लिखो और अपने अध्यापक जी को दिखाओ साथ ही सौर ऊर्जा का भंडारण कैसे किया जाता है इस बारे में भी जानकारी प्राप्त करो नानी का गांव अभी आप सुन रहे थे रंगोली के अंतर्गत यह कार्यक्रम परियोजना समन्वयक प्रभुदयाल खट्टर विषय संयोजन डॉ सुरेश पांडे विषय मार्गदर्शन डॉ सत्यप्रकाश बान्याल विषय परामर्श डॉ अनूप राजपूत और डॉ अमरेन्द्र बेहरा आलेख सुषमा श्रीवास्तव कलाकार सुनीता कोहली वर्षा शर्मा बावला कोचर अथर सईद सतीश कक्कड़ और समीर ठुकराल, ध्वन्यंकन, सतिश लाडे और दीपक पांडे, निर्मान सहयोग, दाव दैल चतुर्वेदी और रिज्वाना अश्रफ, तथा निर्मान एवं प्रस्तुती, वंदना अरिमर्दन।